श्री रामकृष्ण बचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन भक्तों के हृदय में श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि का तीव्र वैराग्य आज वैसाखी पूर्णिमा है शनिवार सात मई अठारह सौ सतासी गुरुप्रसाद चौधरी लेन कलकत्ता के एक मकान में नरेंद्र और मास्टर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं यह मास्टर के पढ़ने का कमरा है नरेंद्र के आने के पहले वे मर्चेंट वेनिस कम्यूज ब्लैकिस सेल्फ कल्चर यही सब पुस्तकें पढ़ रहे थे स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पाठ तैयार कर रहे थे नरेंद्र और मठ के सब गुर भाइयों के हृदय में तीव्र बैराग झलक रहा है ईश्वर दर्शन के लिए सब के सब व्याकुल हो रहे हैं नरेंद्र मास्टर से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता आपके साथ बातचीत तो कर रहा हूँ परंतु जी चाहता है कि उठकर अभी चला जाऊं। नरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे कुछ समय बात कहने लगे ईश्वर दर्शन के लिए मैं अनशन कर डालूंगा प्राण तक दे दूँगा मास्टर अच्छा तो है ईश्वर के लिए सब कुछ किया जा सकता है नरेंद्र अगर भूख न संभाल सका तो मास्टर तो कुछ खा लेना और फिर से शुरू करना नरेंद्र कुछ देर तक चुप रहे नरेंद्र जान पड़ता है ईश्वर नहीं है इतनी प्रार्थनाएं मैंने की उत्तर एक बार भी नहीं मिला सोने के अक्षरों में लिखे हुए न जाने कितने मंत्र चमकते हुए मैंने देखे न जाने कितने काली रूप और दूसरे दूसरे रूप देखे फिर भी शांति नहीं मिल रही है छह पैसे दीजिएगा नरेंद्र शोभा बाजार से गाड़ी में वराहनगर मठ जाने वाले हैं इसीलिए किराए के छह पैसे चाहिए थे देखते ही देखते सातू सात कौड़ी गाड़ी से आ पहुँचे सातू नरेंद्र के ही उम्र के हैं मठ के किशोर भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं मठ में सब आते जाते भी हैं उनका घर वराहनगर मठ के पास ही है कलकत्ते के किसी ऑफिस में काम करते हैं उनके घर की गाड़ी है उसी गाड़ी से ऑफिस होकर आ रहे हैं नरेंद्र ने मास्टर को पैसे वापस कर दिए कहा अब क्या है अब सातु के साथ चला जाऊंगा आप कुछ खिलाइए मास्टर ने कुछ जलपान कराया उसी गाड़ी पर मास्टर भी बैठे उनके साथ वे भी मठ जाएंगे सब लोग शाम को मठ पहुँचे मठ के भाई किस तरह दिन बिताते और साधना करते हैं यह देखने की उनकी इच्छा है श्री रामकृष्ण किस तरह अपने पार्षदों के हृदय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं यह देखने के लिए कभी कभी मास्टर मठ हो आया करते हैं निरंजन मठ में नहीं है घर में एकमात्र उनकी माँ बच रही है उन्हें देखने के लिए वे घर चले गए हैं बाबूराम शरद और काली पूरी गए हुए हैं कुछ दिन वहाँ रहेंगे उत्सव देखेंगे मठ के भाइयों की देखरेख नरेंद्र ही कर रहे हैं प्रसन्न कुछ दिनों से कठोर साधना कर रहे थे उनसे भी नरेंद्र ने पा प्रायोपवेशन की बात कही थी नरेंद्र को कलकत्ता जाते हुए देख वे भी कहीं अज्ञात स्थान के लिए चले गए कलकत्ते से लौटकर नरेंद्र ने सब कुछ सुना उन्होंने दूसरे गुरु भाइयों से कहा राजा राखाल ने क्यों उसे जाने दिया परंतु राखाल उस समय मठ में नहीं थे वे मठ से दक्षिणेश्वर के बगीचे में टहलने चले गए थे राखाल को सब भाई राजा कहकर पुकारते थे राखाल राजा श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम था नरेंद्र राजा को आने दो मैं उसे एक बार फटकारूंगा कि क्यों उसे जाने दिया हरीश से तुम तो पैर फैलाए लेक्चर दे रहे थे उसे मना क्यों नहीं कर सके हरीश मधुर स्वर से तारक दादा ने कहा तो पर वह चला ही गया नरेंद्र मास्टर से देखिए मेरे लिए बड़ी मुश्किल है यहाँ भी मैं एक माया के संसार में आप फँसा हूँ न मालूम वह लड़का कहाँ चला गया राखाल दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से लौट आए हैं भवनाथ भी उनके साथ गए थे